वर्षो प्रशा गई एक बोंद से टॉक्स गिवन इन बॉम्बे इंडिया डिस्कोर्स नंबर फोर मैं साम्यवादी हूँ कम्युनिस्ट हूँ बहुत मजेदार बात पूछी है अगर परमात्मा कम्युनिस्ट है तो मैं भी कम्युनिस्ट हूँ और परमात्मा जरूर कम्युनिस्ट होना चाहिए क्योंकि उसकी नजर में कोई भी असमान नहीं है सभी समान और जिसकी नजर में सभी समान है वो चाहता भी होगा कि सभी समान अगर नव दूसरों की नजरों में तो धीरे दीर धीरे समान हो जाए महावीर कॉम्युनिस्ट रहे होंगे और बुद्ध भी और जीसस भी हालांकि किसी ने उनसे कभी पूछा नहीं और गण भी तो कम कॉम्युनिस्ट रहे होंगे गांधी से तो किसी ने पूछा भी तो गांधी ने कहा कि मैं किसी भी कम्युनिस्ट से ज्यादा कम्युनिस्ट हूँ अगर सर्वमंगल की कामना अगर सबके उदय की कामना अगर सबका हित हो ये आदान-चारण आकांक्षा तो कोई भी धार्मिक आदमी बिना कम्युनिस्ट हुए कैसे रह सकता है लेकिन दूसरे अर्थों में मैं कॉम्युनिस्ट नहीं हूँ सच बात तो ये है कि मैं किसी वाद में किसी संप्रदाय में किसी शास्त्र में विश्वास नहीं करता कॉम्युनिज्म भी एक वाद है एक शास्त्र है एक विश्वास है एक मत है एक संप्रदाय। वो दुनिया में पैदा हुआ नए से नया धर्म है उसके भी पुरोहित हैं, उसके भी मंदिर है उसका भी मा, मा, का कादा काशी सब है वो जो क्रिमिल है वो कम्युनिस्ट के लिए वही है जो मुसलमान के लिए मक्का और हिंदू के लिए काशी मार्क्स की किताब कैपिटल उसके लिए वही है जो किसी के लिए गीता और किसी के लिए बाइबल और किसी के लिए कुरान उस अर्थ में, में कॉम्युनिस्ट नहीं हूं मैं किसी वाद में विश्वास नहीं करता न मैं सॉम्युनिस्ट हूँ न सोशलिस्ट न गांधी और मैं, मैं चाहता हूं कि कोई आदमी किसी वाद में अपने को कभी बांधे आदमी वाद में बंधा कि गुलाम हुआ वाद गुलामी का लक्षण जो आदमी वाद में बंधा उसके चित्र की स्वतंत्रता समाप्त हुई जिस आदमी ने ऐसा समझा कि मेरा ये मत है उस आदमी का सत्य से संबंध टूटना उसी क्षण शुरू हो जाता है। या तो आप सत्य के हो सकते हैं या मत के या तो आप धर्म के हो सकते हैं या संप्रदाय के और संप्रदाय चाहे धार्मिक हो और चाहे राजनीतिक सब संप्रदाय मनुष्य के चित्त को गुलाम करने में सहयोगी होते हैं तो मैं किसी वाद से मेरा कोई भी संबंध नहीं अगर ठीक से कहूं और वाद शब्द ही पूछना हो तो मैं अराजकवादी हूं अनारकिस हालांकि अनारकिज्म शब्द बड़ा गलत है क्योंकि अराजकवाद का कोई वाद नहीं होता अराजकवाद का होता है जिसका कोई वाद नहीं लेकिन मेरी बात उससे बहुत बार भ्रांति पैदा होती है मेरी बातों की इसी तरह भ्रांति पैदा होती है जैसे मुझे बुद्ध के जीवन में घटना याद आती है उससे मैं बुद्ध एक दिन सुबह एक गाँव से निकले साथ में उनका भिक्षु आनंद था रास्ते पर एक आदमी मिला और उसने कहा कि मैं आस्तिक हूँ मैं ईश्वर को मानता हूँ आप भी ईश्वर को मानते हैं या नहीं बुद्ध ने कहा ईश्वर ईश्वर है ही नहीं मानने का सवाल क्या वो आदमी बहुत चौंका उसने मंदिर समझा ये बुद्ध नास्तिक मालूम हुआ आनंद जो उनके साथ था वो भी चौंका की बुद्ध ने एकदम से कह दिया कि ईश्वर है ही नहीं मानने का सवाल नहीं लेकिन वो चुप रहा दोपहर को एक दूसरा आदमी आया उस गांव में और बुद्ध से कहने लगा कि मैं नास्तिक हूँ पर को नहीं मानता हूं आपका क्या साल ईश्वर है बुद्ध ने कहा ईश्वर ही है और कुछ भी नहीं है उस आदमी ने समझा ये बुक आस्तिक है और आनंद बड़ी मुश्किलों पर पड़ गया क्योंकि आनंद ने दोनों उत्तर सुन लिए पहला आदमी भी निश्चिंत होकर चला गया कि नास्तिक है दूसरा आदमी समझ लिया आस्तिक है लेकिन आनंद क्या समझे फिर भी वो चुप रहा कि रात एकांत में कुछ लूंगा सांझ को एक और घटना घट तीसरे आदमी ने आज पूछा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है कि ईश्वर है या नहीं आपका क्या साथ है बुद्ध चुप रह गए और कोई भी उत्तर नहीं रात आनंद ने कहा मेरी नींद हराम कर दी मैं सो नहीं पा रहा हूं कि मामला क्या है सुबह ये कहा दोपहर ये कहा शाम चुप रह गए इन तीनों उत्तरों में बड़ा विरोध है बुद्ध ने कहा मैंने तुझे कोई भी उत्तर नहीं दिया था तूने सुना क्यों उत्तर मैंने दूसरों को दिया प्राणन कहने लगा मैं मजबूर हूँ मैं साथ था, मुझे तीनों उत्तर सुनाई पड़ गए वो तीनों तो निश्चिंत थे लेकिन मेरी बड़ी मुसीबत हो गई है, आप है क्या बुधने का मैं बस मैं हूं पर आपने तीन उत्तर क्यों दिए बुधने का अगर तू समझेगा तो समझ आ सकता है जो आदमी मेरे पास आकर कहता है ईश्वर नहीं है आपका क्या ख्याल है वो अपनी मास्तिकता में मेरा समर्थन चाहता है ताकि लौट के निश्चिंत हो जाए जो मानता है उसको और जोर से मान दे मैं तो हर एक की मान्यता तोड़ना चाहता हूँ तो मैंने उस कह दिया ईश्वर ईश्वर है मैं उसकी मान्यता तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि जिसकी मान्यता है वो आदमी गुलाम है वो सबसे को कभी नहीं जान सकेगा वो मान्यता चाहे कुछ भी हो वो जो दूसरा आदमी आया वो कहता है ईश्वर है आप मानते हैं वो भी अपनी मान्यता के लिए मुझसे समर्थन लेने आया मैंने कहा ईश्वर पर, ईश्वर पर बिल्कुल नहीं है मानने का सवाल क्या है मैं उसकी भी मान्यता को हिलाता हूँ ताकि वो मान्यता से मुक्त हो जाए और सबसे ठीक कर सके और तीसरा जो आदमी आया उसकी कोई भी मान्यता नहीं उसने कहा मुझे पता नहीं है ईश्वर है या नहीं आप क्या कहते हैं तो मैंने कहा यह बहुत अच्छा है कि पता नहीं अब तुम चुप रह जाओ तो पता हो सकता है इसलिए मैं चुप रह। आज तक भी तय नहीं हो पाया कि बुद्ध आस्तिक थे कि नास्तिक पंडित अभी भी विचार करते हैं और ये कभी तय नहीं हो पाएगा क्योंकि बुद्ध ना आस्तिक है नास्तिक ना बुद्ध कोई मत नहीं है बुद्ध चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक मत से मुक्त हो जाए क्योंकि जो मत से मुक्त हो जाता है वो सत्य को उपलब्ध हो है इसी तरह की झंझट मेरे साथ सुबह लेके सांस तक हो जाती है एक बात आप सुन ले और से परेशान हो जाते हैं कि जरूर ये आदमी इससे उल्टा होगा अगर पूंजीवाद के खिलाफ में बोला है तो फिर कमलिप्ट होना चाहिए लेकिन मैं पूंजीवाद के भी खिलाफ हूं और साम्यवाद के भी खिलाफ हूं मैं वाद मात्र के खिलाफ हूं मैं एक ऐसा समाज चाहता हूँ जो वाद से घिरा हुआ समाज न हो वाद मात्र के मैं विरोध में हूं संप्रदाय मात्र के मैं विरोध में हूँ मेरा कोई संप्रदाय नहीं इसलिए मैं एक झंझक में भी पढ़ गया हूं कि जिनके भी संप्रदाय है वो सब मुझे अपना दुश्मन समझ ले और ऐसा आदमी कोई भी नहीं है जिसका संप्रदाय ना हो इसलिए मुझसे दोस्ती बनानी भी मुश्किल होती चलेगा नहीं मैं न कम्युनिस्ट हूं न कोई और हूं आंखें खुली रखता हूं देखता हूं जो मुझे ठीक लगता है वो कहता हूं वो ठीक चाहे किसी का हो और जो मुझे गलत लगता है कहता हूं वो गलत है चाहे वो गलत किसी का भी हो और यही मैं चाहता हूं कि आप भी किसी वाद में कभी ना बने मेरा वाद भी हो सकता है मेरे वाद में भी बन सकते कुछ मित्रों को ये भ्रम पैदा हो जाता है कि मेरे अन्याय है वो बड़ी गलती में मेरा अन्याय कोई भी नहीं है और न मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा अन्याय हो क्योंकि वो फिर एक बाघ है फिर वो मुफ्त बन जाना है मैं चाहता हूँ आदमी सबसे छूट जाए आदमी हमेशा बना रहा है आज तक किसी न किसी से बंधा हुआ है खूटी का नाम क्या है इससे मुझे प्रयोजन नहीं मुझे प्रयोजन है क्या आप खूटी से बंधे हैं चाहे वो खूटी गांधी की हो चाहे वो खूटी मार्क्स की हो चाहे वो खूटी मेरी हो खूटी से बंधा हुआ आदमी ठीक आदमी नहीं है और मैं खूंटी से मुक्त आदमी चाहता हूँ तो जिस खूंटी के खिलाफ बोलता हूं उस खूंटी वाला समझता है कि ठीक ये आदमी किसी उल्टी खूंटी के पक्ष में होगा यहां से छोड़ के वहां बांधने की कोशिश में लगा है मैं आपको कहीं बांधने की किसी कोशिश में नहीं लगाऊंगा मैं चाहता हूं छूट जाए मन जो मन सबसे छूट जाता है वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है एक अनक्लिंगिंग चाहिए एक मुक्त चित्तता चाहिए तो मैं किसी वाद में नहीं हूं न मेरा कोई संबंध किसी बात से कभी है न हो सकता मैं वाद मात्र के विरोध में हूँ मैं किसी बात के भी विरोध में नहीं हूं वाद मात्र के विरोध में हूं और जहां भी वाद है वहीं मुझे डाक्ता की दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है चाहे वो गांधीवाद हो चाहे वो साम्यवाद हो चाहे उसका नाम कुछ और हो हिंदूवाद हो इस्लामवाद हो कि जैनवाद हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बात आप समझ ले मन जब भी किसी बात को पकड़ता है तभी उसकी अनंत की यात्रा बंद हो जाती बस पत्थर पर गया उसके ऊपर अब वो उड़ नहीं सकेगा उसके पंख कट गए अगर चाहते हैं कि आपकी चेतना में पंख हो तो कभी बंधना मत किसी से भी मत बंधना और इसीलिए मैं दुनिया के महापुरुषों के संबंध में भी कभी कुछ खिलाफ कर देता हूँ तो आपको बड़ी बेछेनी होती आप समझते हैं मैं महापुरुषों का विरोधी हूँ मैं अगर महापुरुषों का विरोधी हूँ तो महापुरुषों को प्रेम करने वाला आदमी खोजना बहुत मुश्किल हो जाए महापुरुषों का मैं विरोधी नहीं हूँ मैं तो गोन्स तक का विरोधी नहीं हूँ तो गांधी का विरोधी कैसे हो सकता हूँ लेकिन जब मैं विरोध करता हूँ किसी महापुरुष का तो महापुरुष का विरोध नहीं कर रहा हूँ वो जो आपकी खूंटी जिससे आप, जिस आप बंधे हैं उसको हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ आप छूट जाएं इसलिए और आप खूटी की इतनी प्रशंसा करते हैं कि वही प्रशंसा आपके बंधने का कारण हो जाती है इसलिए आपकी प्रशंसा को भी तोड़ने की कोशिश करता हूँ भूल के लिए मैं समझ लेना की मेरी कोई दुश्मनी लेकिन तुम्हारी समझ इतनी कम है इतनी कम ले समझ और समझ कम होती है उस आदमी की जो कहीं बंधा होता है प्रभृष्ट होता है जिसका कोई मत है उसकी कोई समझ नहीं होती जिसका कोई सिद्धांत है उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती क्योंकि वो पहले से बंधा है और उस बंदी दुनिया की तरफ से ही उसी चश्मे से देखना शुरू करता है उसे कठिनाई शुरू हो जाती वो समझ ही नहीं पाता कि बात क्या है उसे ख्याल ही नहीं आ पाता कि मतलब क्या है प्रयोजन क्या है इशारा क्या है इशारा को लिखना है कि सब छूट जाए ताकि अपने में आ सके कहीं बाहर बंधे ना रहे ताकि वो फूल छिल जाए जो अपना है और भीतर है बाहर जो बंधा है वो भीतर नहीं पहुंच पाता है और जो कहीं भी बंधा है वो बंधा है और बंधन परमात्मा तक पहुंचने में बाधक उस खुले आकाश में जो प्रभु का है उस खुले आकाश में जो सत्य का है उस खुले आकाश में जो ज्ञान का है केवल वही उड़ते हैं जिनके पास जिनकी छातियों पर मत के सिद्धांत के शास्त्र के पत्थर नहीं इसलिए एक बार भी ये ठीक से समझ लें कि मैं किसी बात से मेरा कोई भी संबंध नहीं और अच्छी दुनिया अगर बनानी है तो एक निर्विवाद दुनिया बनानी पड़ेगी जहाँ वाद का कोई आग्रह न हो मुझे तो निरंतर ऐसा मालूम पड़ता है कि वाद का आग्रही जीवन के तथ्यों को समझने में असमर्थी हो जाता है उसकी पूरी चेष्टा यह होती है कि मेरा जो वाद है वो वाद जीवन के तथ्यों से सही सिद्ध होना चाहिए उसे वाद ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन के तथ्य ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं जीवन के तथ्य गुण है वाद प्रमुख है तथ्यों को सिद्ध करना चाहिए बात को लेकिन स्थिति उल्टी है कोई वाद प्रमुख नहीं है जीवन के तथ्य प्रमुख है जीवन के तथ्यों को देखकर चलना है वादों को देखकर नहीं हजारों साल से आदमी वादों को देखकर चलता है पुराने किस्म के वाद अब जरा पुराने और बातें पढ़ गए हैं तो नए किस्म के वाद आ गए पुरानी जंजीरें थोड़ी जंग खा गई है हमने नई चमकदार जंजीरें बना ली और हम सोचते हैं कि पुरानी जंजीरें तोड़ दो और झट से नई जंजीर बांध लो और अकड़ से निकल जाओ कि मैं जंजीर से मुक्त हो गया हूं अगर हिंदू होने से बचे और कम्युनिस्ट हो गए तो मामला वही है सिर्फ जंजीर का नाम बदल गया और कोई फर्क नहीं हुआ इधर जेल होने से बचे और उधर जाके गांधीवादी हो गए तो अपने हाथ से बुद्धू बन गए एक बार छूटा दूसरे बाद में घुस गये बच नहीं पाएगा वाद से नहीं बच पाए आत्मा मुक्त नहीं रह सकी स्वतंत्र नहीं रह सकी व्यक्ति नहीं बचता बाद में वाद में बचता है संप्रदाय व्यक्ति का अंत हो जाता है तो मैं कहता हूँ एक एक व्यक्ति एक खिला हुआ मुक्त फूल हो अपनी हैसीयत से खिला हुआ फूल हो मेरा किसी बात कोई भी संबंध नहीं कोई दूर का संबंध नहीं एक अच्छी दुनिया के निर्माण में स्वतंत्र और मुक्त चेतना की जरूरत है एक और मित्र ने पूछा थे कि आप सब सबको छोड़कर सिर्फ गांधी के विरोध में क्यों बोलते क्योंकि गांधी से महत्वपूर्ण आदमी मुझे कोई भी नहीं मालूम पाता और इसलिए भी मैं सोचता था कि गांधी के विरोध में कुछ बात बोलने से देश में चिंतन पैदा होगा लेकिन मैं निराश हो गया चिंतन पैदा नहीं हुआ सिर्फ गाली गलौच पैदा हुई होमेंद्वाह चकित हो गया मैंने सोचा था कि गांधी को मानने वाले अहिंसक लोग हैं वो मेरी भ्रांति सिद्ध हुई मैंने सोचा था कि गांधी के ऊपर आलोचना शुरू करूंगा तो गांधीवादी मुझे कहेंगे कि आप आए हमसे बात करें हमें समझाएं हमसे चर्चा करें क्या सही है क्या गलत है हम विचार करें एक गांधीवादी ने मुझसे ये नहीं कहा बल्कि गांधीवादी कभी कभी मुझे सुनने भी दिखाई पड़ता था वो एकदम नजारख गया उसको कहीं पता नहीं चलता कि वो तो कहाँ ये मुझे आशा नहीं थी कि गांधी ने तीस चालीस वर्ष श्रम करके भारत में जो विचार की प्रक्रिया को जगाने की कोशिश की थी वो इस भांति एकदम समाप्त हो गई हो लेकिन हमारी समझ इतनी कम है कि मैं जो गांधी की आलोचना भी किया जो समझदार है वो जानते हैं कि मैंने गांधी के काम को ही आगे बढ़ाया लेकिन नातमजों का कोई क्या हिसाब रख सकता गांधी का काम गांधी के मरने के साथ ही ठप हो गया तो, तो यह कि गांधी के मरने के पहले ही ठप हो गया और गांधी की पूरी आकांक्षा हो गई थी कि मैं कब मर जाऊं कब मर जाऊं वो बात ही खत्म हो गई उस बात को फिर से गति देनी जरूरी है कि हम फिर सोचें तो मैंने सोचा था कि एक शॉप उपयोगी होगा मुल्क चिंतन करेगा लेकिन मैंने पाया कि मुर्दों को साग देने से कोई फायदा नहीं कोई फायदा इधर दो तीन महीने में मुझे जो अनुभव आया वो बहुत रिविलिंग है उससे बड़ा उद्घाटन हुआ मेरे सामने कि इस देश में चिंतन की क्षमता ही खो रही हमने विचार करना ही बंद कर दिया और फिर मेरे जैसे आदमी के साथ तो विचार करना बहुत सरल है क्योंकि मैं कभी कहता नहीं कि जो मैं कहता हूं वही सकते तो मुझसे तो झगड़े का बहुत कम उपाय है क्योंकि मैं ये कहता हूं कि जो मैं कहता हूं वो मैं कहता हूं वो सच हो भी सकता है गलत भी हो सकता है बातचीत की जा सकती है निर्णय लिए जा सकते हैं सोच विचार एक डायलॉग पैदा हो जाए मन में चिंतन का वो मैं चाहता हूँ लेकिन वो पैदा नहीं हो मैं कुछ अगर आलोचना करता हूँ तो दूसरी तरफ से गाली गलोच शुरू हो जाता है वजह इसके कि जो मैंने कहा उस पर विचार चले और तय किया जाए कि क्या सही है वो तो बात ही एक तरफ छोड़ दी जाती है कुछ दूसरी ही बातें शुरू होती ये इतना दुखद है और भारत के भविष्य के लिए इतना चिंतनीय है जिसका बहुत हिसाब लगाना कठिन लेकिन आज नहीं कल हमें ये सोचना ही पड़ेगा मेरा गांधी से बहुत प्रेम शत्रुता का तो कोई सवाल ही नहीं तो पूछते हैं क्या आप उनके शत्रु हैं शत्रु में किसी का भी नहीं हूं शत्रु तो होने में असमर्थ हूं और शत्रु नहीं हो सकता हूं इसलिए खुली सीधी बात कर लेता हूं जो मुझे ठीक लगती है कम से कम अपनों के बाबत तो खुली और सीधी बात की जा सकती लेकिन हम कुछ ऐसे भयभीत हो गए हैं कि अपनों के संबंध में खुली और सीधी बात भी नहीं कर सकते वो बात नहीं चल सकती। चली बहुत बात जोर से चली न मालूम क्या क्या लिखा और पढ़ा और बोला गया लेकिन विचार जो पैदा होना चाहिए था वो पैदा नहीं होगा भारत के पास विचार खो गया लोग समझे कि शायद मैं गांधी की प्रतिमा को अलग करके अपनी प्रतिमा बिठालना चाहता हूं मैं जो प्रतिमा विरोधी हूं वह अपनी प्रतिमा किस लिए बिठानना और किसी की प्रतिमा मिटाने की जरूरत होती है बैठ जाने के लिए इतनी दुनिया में जगह पड़ी है कि अपनी महिला अलग बना लो कहीं भी अपनी प्रतिमा खड़ी कर लो किसी की दूसरे की प्रतिमा गिराने की क्या जरूरत है और इतने पागल पड़े हैं दुनिया में कि किसी एक के पूजने वाले से कोई पूजने वालों की कमी पड़ जाती है दूसरे पूजने वाले मिल जाएंगे इतने भगवान पूजे जाते हैं कोई कमी है दुनिया में कोई तीन धर्म है और एक एक धर्म के न मालूम कितने देवी देवता और भगवान हिन्दुस्तान में तो तैतीस करोड़ देवी देवता है एक एक आदमी का एक एक है यहां कोई दिक्कत है अपनी प्रतिमा पुजवाने के लिए यहाँ किसी की प्रतिमा गिराने की जरूरत है गिराने में और झंझट हो जाती है क्योंकि देवी देवता नाराज़ हो जाए तो आपकी प्रतिमा का जमाना देना बहुत मुश्किल हो जाए यहाँ तो उचित सकती है कि सब देवी देवताओं की प्रशंसा करो और छोटी सी जगह अपने लिए भी बना लो तो बहुत आसानी पड़ती लेकिन मुझे कोई जगह नहीं बनानी मुझे कोई पंथ नहीं बनाना कोई संप्रदाय नहीं बनाना मुझे कोई पूजा नहीं चाहिए चाहता कुल इतना हूँ कि देश में चिंतन जग जाए देश में विचार जग जाए लोग सोचने लगे लोग विचार करने लगे लोग देखना शुरू कर दे, अंधे न रह जाए लेकिन अंधे रहने की मालूम होता हमने कसम खा रखी और अगर कोई आके हमारी आंखें खोलने की कोशिश करे तो हम उस नाराज होते हैं कि हमारी नींद तोड़ दो हम आराम से सो रहे हैं सुंदर सपना देख रहे हैं और तुम तो हमारी नींद खराब करते हो ऐसी मुझे अनुभव हो रहा है निरंतर कि, कि किसी को भी सोचने के लिए कहना दुश्मनी मोल लेनी मालूम पड़ती है वह आदमी नाराज होता है क्योंकि बिना सोचे सुविधा है सोचते ही असुविधा शुरू होती है क्योंकि जैसे ही सोचने शुरू किया कि जिंदगी गलत दिखाई पर ले लगती है और बदलाहट जरूरी हो जाती है अगर कोई भीतर के संबंध में सोचेगा तो स्वयं को बदलना पड़ेगा और अगर कोई बाहर के संबंध में सोचेगा तो समाज को बदलना पड़ेगा चिंतन क्रांति की प्रक्रिया है चिंतन शुरू हुआ कि बदलाहट अनिवार्य है इसलिए बदलाहट की झंझट से बचना हो तो पहला काम जरूरी है सोचना कभी मत इसको मूल मंत्र मान लेना सोचना कभी मत इससे बड़ी सुविधा रहती इससे नींद गहरी आती है और आदमी को जीने की कठिनाई नहीं उठानी पड़ती मरा मरा जी लेता है और मर जाता ये हमारा हजारों साल की प्रक्रिया रही ये हमारी आधारशिला रही है कि सोचो मत इसलिए कोई भी बात जो सोचने को मजबूर करे वो हमें क्रोध से भर देती है आनंद से नहीं अहोभाव से नहीं धन्यवाद से नहीं कि कोई व्यक्ति सोचने के लिए धक्के देता है तो हम धन्यवाद दे के उसने सोचने को हमें मजबूर किया जो आदमी हमें सोने की सुविधा देता है हम उसको धन्यवाद देते हैं जो आके अफीम की गोली दे देता है कि ले लो और मजे से और हम कहते हैं कि तुमने बड़ी कृपा की गोली ला दी अब हम मजे की गोलियों को धन्यवाद दिया जा रहा है एक मित्र ने मुझसे और एक बात पूछी है जो मैं सोचता था कि छोड़ दू लेकिन शायद इस संदर्भ में छोड़ना उचित नहीं है उन्होंने पूछा है कि आपका गांधी से सभी कोई संबंध जब वो जिंदा थे तब बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा लेकिन जब से मर गए तब से बहुत संबंध है जब वो जिंदा थे तब मैं छोटा सिर्फ एक बार छोटा सा संबंध हुआ था थोड़ा सा मिल रहे हुआ था। लेकिन उस मिलने का कोई हिसाब रखना उचित नहीं लेकिन मर जाने के बाद उनसे मेरा निरंतर संबंध है सिर्फ विचार में ही संबंध नहीं है कि मैं उनके बाबत सोचता हूं और भी गहरे अर्थों में संबंध है सोचता था इस बात को छोड़ दू क्योंकि ये समझ के परे हो जाएगी बात लेकिन पूछिए इसलिए मैं कहना चाहता हूं मानने की उसे कोई जरूरत नहीं है हम आमतौर से सोचते हैं कि जिनके शरीर है उनसे ही हमारे संबंध हो सकते हैं हम ये भी सोचते हैं कि जो सामने मौजूद है उन्हीं से संबंध हो सकते हैं ये बातें बुनियादी रूप से गलत और अवैज्ञानिक संबंध बहुत लंबी बात है दो दूर पर मौजूद लोगों के बीच हजारों मील का फासला हो और संबंध हो सकता है वैसे ही जैसे दो आदमी आसपास बैठे हो तब हो सकता है और अब तो विज्ञान ने इसको प्रमाणित किया पहले तो ये सिर्फ उन लोगों की बात थी इस जो भीतर की दुनिया में काम करते थे वो जानते थे कि हजारों मील का फासला कोई फासला नहीं है अगर भीतर से संबंधित होने की कला का पता हो तो आदमी हजारों मील के फासले से संबंधित हो सकता है अब हजारों वर्ष लोग संबंधित होते रहे थे लेकिन अब अब तो विज्ञान ने भी स्वीकृति दे दी है कि ये संभावना नहीं है सत्य है और इस जगह से स्वीकृति मिली है जहां से आप आशा भी नहीं करेंगे सबसे पहले रूस से स्वीकृति मिली है इस बात की कि हजारों मील का फातला कोई पासला नहीं है टेलीपैथिक विचार के अंतर संबंधित हो सकते हैं। नाम के एक वैज्ञानिक ने डेढ़ हजार मील की दूर के फातले पर संबंध स्थापित करने के प्रयोग में सफलता पाई मॉस्को में बैठकर दूर तिफिल ने एक बगीचे में बैठे आदमी को संदेश भेजने में वो सफल हुआ हजार मील दूर आदमी पिपलिस के बगीचे में एक बेंच पर बैठा हुआ है। उसका निरीक्षण किया कार आज में भी आदमी सड़क से चलता हुआ बेंच पर विश्राम करने को बैठा है समझ ले ग्यारह नंबर की बेंच पर बैठा है और मास्को को फैला दो और उसके साथ उस बगीचे में फोन से बात कर रहे है कि एक आदमी आठा है इतना बजा है तुम वहां से संदेशों की कि वो आदमी वक्त सो जाए और सयादेव ने वहां से अंतर संदेश दिया मन में ही उस आदमी को सुझाव दिया उसका ध्यान करके कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ डेढ़ हजार में दूध और वो आदमी कोई देर नाम बंद करके लेते लेकिन ये भी हो सकता है कि वह आदमी थका माँदा हो और सो गया हो तो मित्रों ने कहा वो सो तो गया इस वक्त इतना बजा है अब तुम उसे ऐसी वक्त उठा दो तब हमें पक्का लगे कि नहीं तो हो सकता है ऐसे ही सो गया और पया दो ने से सुझाव दिए उठ जाओ और उस आदमी ने आठ गया उन मित्रों ने पूछा कि आपको कुछ भिन्नता तो नहीं मालूम मालूंगी उसने कहा भिन्नता मुझे जरूर मालूंगी जब मैं सोया तब मुझे कुछ ऐसा लगा कि जिससे कोई कहता है सोचा क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं था माना इसलिए खुद का मन कहता होगा मैं सो गया लेकिन उससे वक्त भी मुझे ऐसा तो सुनाई पड़ा कि जिससे कोई करता हो जाओ फिर तो सयादेव ने और भी प्रयोग किए वो असल में प्रयोग कर रहे हैं इसलिए ताकि अंतरिक्ष यानों से संबंध टीप्ति के द्वारा विचार के द्वारा तय किया जा सके क्योंकि तो अंतरिक्ष यानों में यंत्रों के कभी भी बिगड़ जाने की संभावना है और सब सारे संबंध टूट जाएंगे अगर एक बार यंत्र बिगड़ गया तो अंतरिक्ष में जो गया यात्री है उससे हमारा कोई संबंध नहीं रह गया वो कहाँ भटक जाएगा कहाँ हो जाएगा अनंत में उसका पता लगाना भी मुश्किल हो जाएगा तो जरूरी है कि यंत्र के बिगड़ जाने पर भीतर के यंत्र से काम लिया जाए अन्यथा था अंतरिक्ष की यात्रा बहुत कठिन हो जाए उसके लिए वो काम कर रहे हैं लेकिन एक ही समय दूर पर व्यक्तियों से तो संबंध स्थापित किए ही जाते हैं जो मर जाते हैं उनसे भी संबंध स्थापित करने के उपाय थे लेकिन वो हमें और ही कठिन मालूम पड़ने लगा ये जान के आपको हैरानी होगी कि महावीर के मर जाने के पांच सौ वर्ष बाद तक महावीर अपने प्रेमियों से कुछ लोगों से संबंध स्थापित किए रहे और इसीलिए 500 वर्ष बाद महावीर के ग्रंथ लिखे गए और तब लिखे गए ग्रंथ जब इसकी संभावना खत्म हो गई कि अब कोई आदमी इस योग्य नहीं है जिससे अंतर संबंध रखे जा सके और वाणी हो जाएगी इसे लिख लिया जाए हजारों साल तक ग्रंथ लिखे ही नहीं गए और वो इसलिए नहीं लिखे गए कि जब तक इस बात की संभावना थी कि मरे हुए व्यक्ति और मरे हुए ज्ञानी से भी संबंध स्थापित रखा जा सकता है तब तक किताब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी ये जान के आप हैरान होंगे कि किताब लिखना सिर्फ विकास ही नहीं है एक लिहाज से पतन भी है हजारों साल तक वेद लिखा नहीं गया था हजारों वर्ष तक कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे नहीं गए थे ग्रंथ लिखे गए मजबूरी में महावीर के मरने के 500 साल तक किताब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि महावीर से पूछा जा सकता था लेकिन जब उस योग्यता के व्यक्ति खो गए फिर उन ग्रंथों को लिख लेना जरूरी हो गया बुद्ध के मरने के डेढ़ वर्ष बाद ग्रंथ लिखे गए और जीसस के संबंध में तो बात और भी अद्भुत है और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आज महावीर से संबंध स्थापित करने वाला महावीर के साधुओं में एक भी आदमी नहीं लेकिन बुद्ध से संबंध स्थापित करने वाले साधु आज भी मौजूद हैं और जीसस से संबंध स्थापित करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और जिस धर्म के मूल स्रोत से संबंध स्थापित करने की संभावना रहती वो है वो धर्म तब तक जीवित मालूम पड़ता है और जैसी संबंध नष्ट हो जाता है वो जीव संबंध नष्ट हो जाता है ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गांधी जिंदगी भर मेहनत किए लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि उनके पास एक भी आदमी नहीं है जिससे मर जाने के बाद वो संबंध स्थापित कर सके लेकिन ऐसा नहीं है कि महावीर बुद्ध नहीं किया आज भी जारी है ब्लेब्सकी के मर जाने के बाद एनिबिशें ब्लेब्सकी के संबंध जारी रहे एनिबिशेंट के मर जाने के बाद भी जय कृष्णमूर्ति से एनिबिशेंट के संबंध आंतरिक जारी है लेकिन कृष्णमूर्ति थियोसॉफी के बाहर पड़ गए और थियोसॉफी का मूवमेंट मर गया क्योंकि थियोसॉफी के भीतर किसी आदमी से एनिबिशेंट के बिल्डि के संबंध आज जारी नहीं मरे हुए व्यक्तियों से भी संबंध जारी रखे जा सकते हैं बल्कि जिंदा व्यक्तियों से संबंध रखने में बहुत अड़चन होती है क्योंकि शरीर हमेशा बाधा की तरह खड़ा होता है पूछ लिया है कि मैं कहता हूं कि जिंदा में गांधी से मेरे कोई संबंध नहीं थे लेकिन मरने के बाद इधर मैंने संबंध जारी रखने की पूरी कोशिश की और ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि थोड़ा सा प्रयोग करें तो किसी भी व्यक्ति से संबंध जारी रखे जा सकते हैं और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांधी का अभी कोई जन्म नहीं हो गया है और जन्म होना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई गर्व योग नहीं तो उस व्यक्ति को जन्म दे सके बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती लेकिन ये दूर दूसरी बातें हैं और इसलिए इनकी बात कभी नहीं करता हूं क्योंकि इन बातों के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कुछ भी नहीं सोचा जा सकता और इन बातों के संबंध में कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता इसलिए इनको छोड़ देता हूं लेकिन पूछ लिया गया इसलिए मैंने कहा और ये मैं कह देना चाहता हूँ कि मैंने गांधी की आलोचना गांधी से बिना पूछताछ के नहीं की है अन्य मैं कभी नहीं कहता, उसकी बात भी नहीं उठाता और जब मुझे ये पक्का मालूम हो गया कि आलोचना की जानी चाहिए और गांधी की सहमति हो सकती है तभी उस पर बात की लेकिन इधर मुझे ऐसा लगता है कि बेकार है मेहनत करनी गांधी के साथ मेहनत करनी बेकार मालूम पड़ती है। उनके शिष्यों ने उस आदमी को बिल्कुल मरा हुआ समझ लिया है इसलिए अब मरे हुए आदमी की बात करनी शायद उचित नहीं है क्योंकि वो बार बार मुझे लिखते हैं कि जो आदमी मर गया उसकी आप बात क्यों उठाते गांधी जैसे आदमी मर नहीं जाते लेकिन समझ में नहीं आता लोगों को कि ऐसे लोगों को भी मरा हुआ मान लेते उसका कारण है क्योंकि कोई भी उनके साथ जीव संपर्क स्थापित नहीं कर सकता है तो लगता है कि वो मर गए इधर मेरी पूरी चेष्टा है कि कुछ लोग तैयार हों तो जो मैं कह रहा हूं उनको प्रायोगिक प्रमाण उसके दिलवाया जा सके उनके संबंध स्थापित करवाया जा सके लेकिन तैयारी तो बहुत दूर की बात है बहुत दूर की बात है मेरे पास आने की आधार बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की जाएगी तो बहुत गहरे तल पर जो वर्क हो सकता है जो बहुत गहरे तल पर नए संवेदना के स्रोत खोले जा सकते हैं उनसे कोई संबंधी स्थापित नहीं हो पाता ये पृथ्वी रोज रोज दरिद्र होती चली जाती है क्योंकि इस पृथ्वी के पास अपने ही श्रेष्ठतम आत्माओं से जो अब भी मौजूद है संबंध के सारे स्रोत शिथिल हो गए वे संबंध के स्रोत उनको जीवित किए जाने जरूरी है लेकिन हमें तो सब ऊपर से दिखाई पड़ता है भीतर से हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि भीतर की हमारी कोई दुनिया ही नहीं है वहां देखने का कोई सवाल नहीं अब जो बात मैंने कही वो बात वैसी है जैसे अंधे के पास जाकर कहे की मुझे रोशनी दिखाई पड़ती है सूरज से मेरा संबंध है वो कहेगा कैसा सूरज कैसी रोशनी आप पागल हो गए कहाँ है सूरज कहां है रोशनी वो अंधा ये नहीं मानेगा कि मेरे पास आंख नहीं है कोई आदमी ये मानने को राजी नहीं होता कि मेरे पास कोई अभाव है कोई कमी वो कहेगा कि सूरज वगैरह कुछ भी नहीं है आप गलत फेमी में पड़ गए इसलिए कई बार ये होता है कि अंधे के सामने वे बातें ही मत करो जो आंखों वालों की हैं क्योंकि आंखों वालों की बात वो समझ नहीं सकेगा और मुश्किल में पड़ जाएगा मेरी तो इतनी कठिनाई है कि जो मैं आपसे कहना चाहता हूं नहीं कह पाता हूं जो कहता हूं वो मुझे लगता है अधूरा है क्योंकि किस से बात कही जाए और बात का क्या मतलब लिया जाएगा ये और भी मजे की बात है और क्या उसके अर्थ निकाले जाएंगे और भी मजे की तब मुझे धीरे धीरे लगता है कि जो लोग चुप रह गए होंगे जानकर उनके चुप रह जाने में आप ही कारण रहे होंगे क्योंकि कब तक दीवार के साथ सिर तोड़ा जा सकता एक बौद्ध धर्म में एक भिक्षु था भारत में और दुनिया के कुछ अद्भुत लोगों में से एक वो कभी भी लोगों के सामने मुंह करके नहीं बोलता था आप अगर उसके मिलने जाते पहली तो बात यह है कि आप मिलने जाते ही नहीं और बोध धर्म बम्बई आता नहीं रात मिलने जाता नहीं आप जाते नहीं मिलते अगर जाते तो आप हैरान हो जाते कि वो आपकी तरफ पीठ रखता और दीवार की तरफ मुंह रखता कई लोगों ने उससे कहा कि आपने कौन सी तजवीज निकाली है कि दीवार की तरफ मुंह के बैठे हम आपसे कुछ पूछने आए बोध धर्म कहता है इसी में सुविधा रहती लोग उससे पूछते लेकिन इसका मतलब क्या है तो बोध कहता इसका मतलब यह है कि तुम्हारी तरफ देखकर जब बोलता हूं तब भी मुझे ऐसा लगता है कि दीवाल के साथ सिर्फ गए मगर दीवाल की तरफ देखने से कम से कम एक भरोसा रहता है कि दीवार सुनेगी नहीं ये तो पक्का है लेकिन गलत नहीं समझेगी ये भी पक्का है यार आदमी की तरफ देख के बोलने से बड़ी मुश्किल दीवार तो पक्की है वहां भी लेकिन दीवार खतरनाक है वो गलत भी समझती बोध धर्म ने कहा कि जब कोई आदमी आएगा जो दीवाल नहीं होगा तो मैं जरूर उसकी तरफ मुंह कर लूंगा नौ साल तक वो आदमी दीवार की तरफ ही मुंह किए रहा बड़े हिम्मत का आदमी रहा होगा क्योंकि आदमी की तरफ से तो मुंह फेरने में बड़ी कठिनाई है बड़ी कठिनाई आदमी तो दया भी आती है कि उससे कुछ कह दो जो कहने देता है और फिर परेशानी की होती कहने के बाद पता चलता है वो तो सुन ही नहीं गया उसने कुछ और सुन लिया जो कभी नहीं कहा गया था वो उसने सुन लिया नौ वर्ष तक वो दीवार की तरफ ही देखता रहा नौ में वर्ष में हिंदुस्तान में तो में नहीं ये घटना घट सकी दीवाल की तरफ ही देखता रहा हिंदुस्तान से चला गया पीछे वो चीन चीन में एक आदमी आया और उस आदमी ने आके कहा कि सिर्फ़ इस घुमाते हो कि मैं अपना सिर काट कांट वो एकदम पूरी धर्म लौट के बैठ गया उसने कहा गया क्या वो आदमी सिर काट देगा जो आदमी वो सुन सकता है क्योंकि सच बात ये है कि सबसे को सुनने में आपके पुराने सिर के कट जाने की पूरी संभावना और उम्मीद वो जो पुराना सिर है वो जो पुराना अहंकार है वो जो पुरानी धारणा है कि मैं जानता हूँ मेरा मत मेरा साथ, मेरा ये मेरा वो मैं उसके गिर जाने की संभावना बौद्ध धर्म ने कहा गया वो आदमी जो सिर काट सकता है उससे फिर हम करके बात करनी पड़ेगी लेकिन आदमी खोते चले गए हैं जिंदा आदमी की बात ही सुनने वाला कोई नहीं तो मरे हुए आदमी से क्या संबंध स्थापित किया जा सके ये दुनिया इतनी नहीं है जितनी आपको दिखाई पड़ती है ये दुनिया इतनी ही नहीं है जितनी आख कान से दिखाई और सुनाई पड़ती है आँख कान से भी दुनिया बहुत बड़ी है बहुत कुछ है दुनिया में आपके चारों तरफ बहुत से और प्राण और आत्माएं भी हैं जो निकट आपके मौजूद हैं लेकिन आपको दिखाई भी नहीं पड़ सकते आपका संबंध भी नहीं हो सकता आपको पता भी नहीं चल सकता कि चारों तरफ और भी कोई मौजूद है अगर कभी महावीर की जिंदगी की घटना पड़ी हो तो महावीर की घटनाओं में एक अद्भुत बात आती है ऐतिहासिक बड़े चौक जाते हैं कि ये बात सरासर झूठ होगी क्योंकि इतिहास तो को अंकित करता है जो आँख से देखा जाता है और आँख से भी उसको ही अंकित करता है जो हजार आदमियों के आँख हजार तरह देखा जाता है इतिहास का को कोई भरोसा है एडमेंट बर्ग के किताब लिख रहा था दुनिया के इतिहास पर आधी किताब पूरी कर ली थी कोई डेढ़ हजार प्रश्न लिख चुका था इतना बड़ा इतिहास शायद पहले किसी आदमी ने कोशिश नहीं की दिन रात लगा था लिखने में तीस साल खराब किए थे बैठ के लिख रहा था कि एकदम पीछे से भगड़े हुई पड़ोस के गली से कुछ लोग दौड़ते हुए दिखाई पड़े बर्फ बाहर आया और उसने पूछा कि क्या हो गया उन्होंने कहा आपके मकान के पीछे क्या हो गया बर्फ भागा गया लाश पड़ी थी हत्यारा पकड़ लिया गया था भीड़ लगी थी एक आदमी से पूछा कि क्या हुआ उसने एक बात कही दूसरे आदमी से पूछा उसने दूसरी बात कही तीसरे आदमी से पूछा तीसरी बात कही वो सब चक्र बीद गवाय सबकी आंखों की देखी बात थी बर्फ कहने लगा तुम्हारे आंख के सामने ही हुआ कोई दो आदमी का मत एक नहीं है मेरे घर के पीछे हुआ लाश पड़ी है खून बह बहरा हथियारा पकड़ लिया गया भीड़ मौजूद है लेकिन दो आदमियों का मंतव्य एक नहीं है हर आदमी कहता है ऐसे हुआ यह हुआ बर्क अंदर गया उसने अपनी 30 साल की मेहनत पर आग लगा दी किताब पर उसने कहा कि मैं 2000 साल पहले क्या हुआ उसका हिसाब लगा रहा हूँ मेरे घर के पीछे क्या हुआ आग देखने वाले लोग नहीं कह सकते कि क्या हुआ बेकार है कि आख नहीं उसमें उसने आग लगा दी समझदार आदमी था और इतिहासकों को भी अकल आ जाए तो वो भी आग लगा दे उसको कुछ मतलब नहीं महावीर की जिंदगी में ये बात बार बार कही गई है इतने हजार लोग सुन रहे थे इतने हजार देवता सुन रहे थे और वो देवता तो किसी को दिखाई नहीं पड़ेंगे वो कहाँ सुन रहे ऐतिहासिक कहेगा हम भी मौजूद थे आदमी तो कुछ दिखाई पड़ते थे देवता कौन दिखाई नहीं पड़ता था कैसे दिखाई पड़ेगा लेकिन ये बात सच है कि आदमी से ऊपर की योनिया है और महावीर जैसा आदमी जब बोलता है तो सिर्फ आदमी नहीं सुनते देवताओं को भी सुनना पड़ता है लेकिन वो जिनको दिखाई पड़ता है उनकी बात अंधों के लिए वो बात करने का कोई अर्थ नहीं है बहुत सी बातें छोड़ देनी पड़ती उनकी बात नहीं की जा सकती लेकिन मैं चाहता हूं कि कभी वो सब बातें की जा सके और उसके लिए चाहता हूँ कि लोग तैयार हो जाएं तो शायद वो बात की जा सकेगा लेकिन धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस मामले में बहुत लोग असफल हुए वही मेहनत मैं भी कर रहा हूँ वो असफलता बहुत पुरानी है लेकिन बार बार हिम्मत ऐसी होती है कि कोशिश कर एक करनी चाहिए जानता हूँ की जीसस को लोग फूली पलटता देते हैं गांधी को गोली मार देते हैं वो अपनी पुरानी आदत जारी रखेंगे कोई मेरे संबंध में अपवाद नहीं हो सकते लेकिन फिर भी मन होता है कि चलो एक कोशिश और सही हर्ज भी क्या है जो चीज मिटी जानी है उसको ऐसी मिट्टी है कि कोई मिटा देता है इससे फर्क क्या पड़ता है इसलिए एक कोशिश में लगा हूं गांधी से मेरा विरोध हो सकता है उन जैसे प्यारे आदमियों से किसी का भी क्या विरोध हो सकता है लेकिन एक कोशिश और ही तरह की है वो शायद किसी दिन आपको समझ न सके मैं तो कोशिश हैमर करती रहूंगा आपकी खोपड़ी को कहीं से शायद किसी को कुछ बुद्धि थोड़ी मालूम हो और ख्याल आ जाए कि हाँ कुछ बात हो सकती है लक्ष्य मेरा सिर्फ एक है वो किसी मित्र ने पूछा है कि आपका लक्ष्य क्या इन सारी बातचीत लक्ष्य मेरा सिर्फ एक है कि वो जो सोई धारा है चिंतन की वो प्रबुद्ध हो जाए और जग जाए और उसके सिवाय किसी का भी लक्ष्य कभी दूसरा नहीं रहा है जिन लोगों ने भी चेष्टा की है मनुष्य के साथ उनका एक ही लक्ष्य है कि वो जो सोया हुआ व्यक्तित्व है वो जो सोई हुई आत्मा है जग जाए हजार कोशिशों से जगाने की कोशिश करते हैं वो उनकी कोशिश में विरोध दिखाई पड़ सकता है विरोध बिल्कुल नहीं है महावीर और बुद्ध एक ही बिहार में एक ही खुले में घूमते रहे और अगर आपने सुना होता या जिन लोगों ने सुना था और आपने भी बहुत लोग होंगे जिन्हें सुना होगा क्योंकि हम पहली बार ही जमीन पर नहीं है हम बहुत बार जमीन पर हुए बहुत बार होते रहे बहुत बार होते रहेंगे बहुत लोग होंगे जिन्होंने बुद्ध और महावीर को सुना होगा यहां भी होंगे उनको तो कुछ पता नहीं हो सकता एक ही बिहार में बुद्ध और महावीर घूमते रहे और एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे बड़े चौके होंगे लोग बड़ी अजीब बात है बुद्ध और महावीर दूसरे के खिलाफ बोले इनको क्या जरूरत है दूसरे के खिलाफ बोलने और सख्त बातें करते रहे ये मत सोच रहा हूं कि कुछ नरम नरम बातें कही बड़ी सख्त बातें थे, बड़ा बाते मजाक बुद्ध ने उड़ाया महावीर का बुद्ध ने कहा कि एक है निगंतनाथ पुष्प महावीर लोग कहते हैं वो सर्वज्ञ है और मुझे पक्का पता है कि वो ऐसे व्यपारी ऐसे भिक्षा मांगने में ऐसे द्वार पर खड़ा हो जाता है जिसके घर में कोई है ही नहीं भीख देने वाला बाद में पता चलता आवाज देने से घर में कोई रहते ही नहीं और उसके उसके शिष्य कहते हैं कि वो सर्वज्ञ सब कुछ जानता है तीन का ही जानता है। और एक दूसरे के खिलाफ और इस तरह की बातें कहीं कहानी होगी महावीर कहते हैं कि आत्मा ही ज्ञान है आत्मा ही सत्य है आत्मा ही धर्म है आत्मा ही परमात्मा है आत्मा ही सब कुछ है और बुद्ध क्या कहते हैं बुद्ध कहते हैं आत्मा अज्ञान है जो आत्मा को मानता है भटक जाएगा जितने आत्मा को माना वो डूबा आत्मा से बड़ा मानना अज्ञान का और कुछ भी नहीं बड़ी अजीब बात एक कहता है आत्मा ही ज्ञान एक कहता है आत्मा अज्ञान अब हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे कि बड़ी मुश्किल हो गई लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं कि मुश्किल नहीं हो गई बुद्ध की एक डिवाइस बुद्ध का एक धन है आपके चिंतन को जगाने का महावीर का धन दूसरा है आपके चिंतन को जगाने का दोनों का इरादा एक रास्ते अलग महावीर कहते हैं कि आत्मा ही ज्ञान है आत्मा ही सब कुछ है साथ में कहते हैं लेकिन आत्मा का पता कब चलेगा कहते हैं जब अहंकार गिर जाएगा तब पता चलेगा अहंकार गिर जाएगा तब, तब पता चलेगा कि आत्मा क्या है बुद्ध कहते हैं आत्मा अज्ञान है क्योंकि आत्मा ही अहंकार है जब आत्मा मिल जाएगी तब पता चलेगा कि क्या है अब इसमें कोई फर्क नहीं इधर हिंदुस्तान के सारे शिक्षक चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अनंत अनंत जन्म है अनंत अनंत जन्मों से तुम भटक रहे हो भटक रहे हो तड़ रहे हो बार बार उसी चक्कर में घूम रहे हो कब तक घूमते रहोगे अब जागो उधर जीसफ और मोहम्मद कहते हैं अनंत जन्म वगैरह नहीं है एक ही जन्म है एक ही मौका है अगर जाग गए तो जाग गए नहीं जागे तो खो गए हमेशा चली जाग जाओ अभी बड़ी मजे की बात इधर हमारा शिक्षक कहता है कि अनंत अनंत जन्मों से भटक रहे हो रिपीटेडली एक ही चक्कर में घूम रहे हो कब तक घूमते रहोगे ऊब नहीं जाओ अब और जाग जाओ उधर जीसस और मोहम्मद कहते हैं कोई अनंत जन्म वगैरह नहीं है एक ही जन्म है अगर चूक गए तो सदा के लिए चूक गए फिर कोई उपाय नहीं है इसलिए जागना है तो जाग जाओ अभी दोनों बातें बड़ी उल्टी मालूम पड़ती हैं लेकिन जो जानते हैं उनके लिए उल्टी नहीं वो कहेंगे आदमी को जगाने की दोनों कोशिश दुनिया के सारे शिक्षकों की शब्दों में विरोध है रहेगा लेकिन दुनिया के किसी शिक्षक के मन और मनसा में कोई भी विरोध नहीं नहीं हो सकता है लेकिन आदमी की समझ बहुत कम है शब्द पकड़ता है और परेशान हो जाता है भीतर तक प्रवेश नहीं है देख सके तथ्य को कि तथ्य क्या एक मित्र ने पूछा है कि मैं मना करता हूं कि मेरे पास मच्छू लेकिन मैं क्यों मना करता हूं मैं इसलिए मना करता हूँ कि आप किसी के भी पैर छूएंगे तो उसके पैर छूने से वंचित रह जाएंगे जो सब में है और भी पैर है जो सब जगह है और कहीं भी नहीं नजर उन पैरों की तरफ उठनी चाहिए चांददारों में भी उन तारों की पगधनियां हैं फूल तृतियों में भी उन पैरों की पगधनियां हैं आदमी में भी पत्थरों में भी उन पैरों की पगधनियां है हाथ झुड़ने चाहिए उन पैरों की तरफ जो अनंत में स्त्री है किसी एक आदमी के पैरों की तरफ हाथ झुकाने की कोई भी जरूरत नहीं क्यों इसलिए नहीं कि झुकना बुरा है झुकना बहुत अद्भुत है जो झुकना नहीं जानता वो दोपहड़ी का आदमी हो उसकी कोई कीमत नहीं लेकिन जब झुकना ही है तो ऐसे चरणों में झुको जिनसे फिर उठना ना पड़े अब मेरे चरण में झुकोगे भी, भी एक मिनट बात फिर रुकना पड़ेगा मामला खत्म हो गया झुके भी बेकार मेहनत हुई फिर उठ गए इसमें कोई तार ना हुआ इसमें कोई अर्थ न हुआ रामकृष्ण के पास एक आदमी गया रामकृष्ण से कहने लगा गंगा स्नान को जा रहा हूं सुना है मैंने परम देव वहाँ नहाने से पाप बह जाते हैं और अमन का बिल्कुल बह जाते हैं लेकिन गंगा से बाहर मत निकलना निकले के फिर चल जाते वो जो झाड़ देखे ना किनारे पर खड़े हुए जब तक तुम दुबकी लगाते हो गंगा तो पवित्र है तब तुम दुबकी लगाओगे वो झाड़ पे बैठ जाएंगे वो बड़े बड़े झाड़ इसी गंगा के किनारे बताया आप वो उस बैठे रहेंगे की बेटा कब निकलते हो और आखिर बेटा कब तक तो डूबा रहेगा थोड़ी बहुत देर में निकलेगा कि निकल गए पाप वो फिर उतर के सवार हो जाएंगे तो रामकृष्ण ने कहा ऐसी गंगा में डूबो जहां से निकलना ना पड़े ऐसी भी गंगा है परमात्मा की जहाँ डूबो तो निकलना ना पड़े निकलने को जगह ही नहीं है फिर वहां डूबे तो डूबे ही वही वही है फिर निकलना भी चाहो तो कहीं भागने का उपाय नहीं क्योंकि वही वही है तो मैं भी कहता हूं कि चरण ऐसे भी हैं कि जहां झुको तो झुकी जाओ फिर उठने में पड़े उन्हीं चरणों में झुकने का अर्थ है जिन चरणों में झुको और उठो तो बेकार की कवायत हो जाती है कोई मतलब नहीं होता इसलिए कहता हूं कोई झुकने की तो जरूरत नहीं झुको जरूर यह मत सोच लेना क्योंकि ये बड़ा डेलीकेट बहुत नाजुक बात है क्योंकि तो जब मैं कहता हूं कि मेरे चरणों में मत झुको तो कुछ हैं जो बड़े खुश होंगे कि बहुत बढ़िया बात कही इसलिए नहीं कि वो किन्हीं और चरणों में झुकेंगे परमात्मा से बल्कि इसलिए कि झुकने में उनको बड़ी बेचैनी मालूम पड़ती झुकने नहीं सकते कहेंगे के वो कहेंगे बिल्कुल दुरुस्त एकदम ठीक बात सही भी जहां भीतर अहंकार मजबूत है वो कहेंगे कि बिल्कुल ठीक बात कही झुकना नहीं चाहिए लेकिन मैंने झुकने को मना नहीं किया है मैंने मेरे चरणों में झुकने को मना किया इस गुल मत पर जाने की मैंने झुकने को मना किया है मैंने तो बेकार झुकने को मना किया है ये बिल्कुल बेकार झुकना है एक आदमी के चरणों में झुकने का क्या मतलब कोई भी मतलब नहीं ये शरीर बिल्कुल मिट्टी है इस मिट्टी में झुकने का कोई मतलब नहीं ये मिट्टी की पूजा है फिर यही आंख से बिगड़नी शुरू हो जाती है फिर ये आदमी खत्म हो जाए तो पत्थर की मूर्ति बना तो उसमें झुकना शुरू हो जाता वो झुकने की गलत आदत हो गई नहीं एक चिन्ह में जीवन है चारों तरफ उसके चरण चारों तरफ है उसके चरणों में झुकने के लिए हाथ पैर बांध के सिरने झुकाना पड़ता उसके चरणों में झुकना एक आंतरिक लोच एक आंतरिक समर्पण एक भीतरी समर्पण झुक गया आदमी और ये बड़े मजे की बात है कि जो झुक जाता है उसके चरणों में उसका फिर झुकना बंद हो जाता है फिर और झुकने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। जो झुक जाता है उसके चरणों में उससे ऊंचा कोई नहीं रह जाता वो सबसे ऊंचा हो जाता वो चरण इतने ऊंचे हैं कि उनमें झुकने में आप नीचे नहीं हो जाते उनमें झुक के आप ऊंचे हो जाते हैं वो चरण इतने ऊंचे लाउस से कहता था धन है वे जो झुके हुए हैं क्योंकि उनको झुकना नहीं पड़ेगा इससे मैं फिर बढ़ा दू ये आदमी बहुत अद्भुत बात कहता है वो कहता है धन है वो जो झुके हुए क्योंकि फिर उनको कोई झुका नहीं सकता तो झुके आदमी को कैसे झुकाइए लाउट का कहता है धन है वे जो हारे हुए हैं क्योंकि उनको कोई हरा नहीं सकता अब हारे हुए आदमी को कैसे हराइएगा जीते हुए आदमी को हमेशा हार का डर होता है इसलिए जीता हुआ आदमी पूरा जीता हुआ कभी नहीं क्योंकि हार का डर मौजूद है। है से ही हारे हुए क्योंकि उनको आपको कोई हरा नहीं सकता धन ले गए जो पीछे खड़े क्योंकि अब और पीछे हटाने का कोई उपाय नहीं लेकिन ये किससे पीछे खड़े किससे हारे हुए किससे झुके हुए जो अनंत के प्रति झुके हुए हैं वे उठ गए उठा लिए गए जो अनंत के प्रति हारे हुए ने वे जीत गए जीत गए अब हार की कोई संभावना न रही जरूर मैं कहता हूं कि मेरे चरणों में मत झुकना क्योंकि ये मेरे और तेरे के जो चरण है ये मेरे और तेरे का जो भाव है यही भाव झुकने में बाधा है जहाँ मेरा तेरा नहीं रह जाता वहीं झुकना शुरू हो जाता वहीं झुकना आ जाता तो नाराज मत हो जाएंगे कुछ मित्रों ने हमसे कहा कि हम बहुत ऐसी बात आपने कह दी हम तो हम तो छूएंगे पैर हमारे मुल्क में आपसे भी तो बड़ी अजीब है ना अगर कोई आदमी कहे मेरे पैर मत छुओ ये पैर छुलाने की अच्छी तरकीब भी है ये तो बहुत बढ़िया तरकीब है अगर अगर लोगों से कहो पैर मत छुओ तो लोग पैर छूने और भी आ जाएंगे लोगों से कहो दूर रहो तो और पास आएंगे अगर लोगों को तो गाली दो तो वो समझेंगे कि परम हंस है यह आदमी ये हमारी गलत आदत हजारों वर्ष की है और होशियार और चालाक लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि लगता है कि जो आदमी कहता मेरे चरण मत छूओ बड़ा महापुरुष इसके तो चरण जरूर छू नहीं चाहते इसलिए नहीं कहा है मैंने कहा है मैंने इसलिए कि जरूर झुको कहीं लेकिन गलत जगह मत झुक झुको जरूर झुको जरूर झुकना ही कला है धर्म की टूट जाओ मिट जाओ बिखर जाओ बह जाओ लेकिन कहा अनंत के लिए सर्व के लिए सबके लिए वो जो व्यापक है वो जो विराट है वो जो फैला उसके लिए सीमित के लिए क्षुद्र के लिए के लिए जो आज है और कल नहीं होगा उसके लिए मत झुको लेकिन ध्यान रहे झुकने के मैं विरोध में नहीं झुकना ही तो झुकना ही तो राज मिट जाना ही तो राज जब तक हम अपने को मजबूती से पकड़े हुए हैं और झुक नहीं सकते टूट नहीं सकते तब तक हम पहुंच नहीं सकते वहां जहां पहुंचना मिट जाना ही पा का सूत्र है खो जाना ही पालने का मार्ग है जुग जाना ही उठ जाने की कला है लेकिन जान रहे काम, बुद्ध ने अपने पिछले जन्म की एक कहानी कही कहा कि पिछले जन्म में जब मैं बुद्ध नहीं था जब ज्ञान नहीं था जब नहीं जाना था और अंधेरे में जीता था उस समय एक बुद्ध थे एक बुद्ध पुरुष थे मैं उन बुद्ध पुरुष के पास गया मैंने उनके चरण छुए सिर्फ रख दिए चरणों पर जब मैं उठा तो मैं चौंक कर रह गया मैं उठ भी नहीं पाया था कि वे मेरे चरणों में झुके और मेरे चरणों में उन्होंने सिर्फ रख दिया मैं तो बहुत खबरा था मैंने उनसे कहा यह आपने कैसा किया ये तो मुझे पाप लगेगा मैं आपके चरणों में झुकू ये तो ठीक है क्योंकि तो मैं आप आप मेरे चरणों में, में जो आप जो कि जानते हैं आप जो कि पा गए आप जो कि पहुंच गए ये तो मुझ पे पाप हो गया ये क्या पाप पागल किया आपने वे बुद्ध हंसने लगे वो बुद्ध पुरुष हंसने लगा और उसने गौतम बुद्ध को उस पिछले जन्म में कहा तू समझता है कि तू अज्ञानी है जब से मुझे ज्ञान हुआ सबसे सभी मुझे ज्ञानी दिखाई पड़ते तू समझता है कि तू कुछ नहीं है जब से मैंने जानो तब से सब जगह मुझे वही वही हो गया तूने मेरे पैर पड़े अगर मैं तेरे पैर ना पढ़ू तो बड़ी हसी होगी मेरी उन लोगों ने जो मुझे जानते हैं वो कहेंगे परमात्मा से पैर पढ़वा लिए और खुद परमात्मा से पैर ना पड़े और फिर वो बुद्ध ने कहा कि ये आज तू समझता है लेकिन आज नहीं कल तू भी जाग जाएगा और तू भी पहुंच जाएगा वहीं देर समय की है सपने की है देर ज्यादा नहीं फिर बुद्ध को दूसरे जन्म में बुद्ध ने कहा आज मैं जानता हूं कि कैसी बात कही थी उन्होंने जब समय मैं जागा तब से मुझे कोई सोया हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा जब से मैंने जाना तब से आज भी मुझे वही दिखाई पड़ रहा आप पूछते हैं कि मैं क्यों मना करता हूं अब एक ही रास्ता है एक ही रास्ता है कि आपको मना न करूं वो ये कि आप मेरे पैर छू मैं आपके पैर छू अब ये उतना उपद्रव हो जाएगा इतनी परेशानी होगी और इतना समय लेगा जिसका कोई अपने क्योंकि ये बड़ी अशुभन बात है कि आप हाथ जोड़ के मुझे नमस्कार करें और मैं हाथ जोड़ सकू अगर हाथ जोड़ के आप नमस्कार करो हाथ में जोड़ सकूं तो बड़ी अशुभन बात है हालांकि हमारे मुल्क के साधु किसी को हाथ नहीं जोड़ते पता है आप, आप हाथ जोड़ लिए वो ऐसा आशीर्वाद दे देंगे और एक कैमरामैन को पास रखेंगे जो तत्काल फोटो निकाल ले, फिर कैलेंद्र छब्बा के बैठेंगे कि फला ऋषि फला आचार्य फला महात्मा पंडित नेहरू को आशीर्वाद दे रहे और गलती को इतनी हो गई कि वो बिचारे पंडित नेहरू ने भद्रता से हाथ जोड़ा है और उन्होंने हाथ ऊपर उठा दिया उन्होंने भद्रता से हाथ नहीं जोड़े हाँ आप जोड़े और मैं हाथ न जोड़ सकूं तो कैसी अभद्रता कैसी असाधुता ठीक यही बात है आप मेरे पैर पढ़े मैं आपके पैर में पड़ूं ये भी तो अभद्रता है ये भी तो अभद्रता है।, तो है उत्तर मेरी तरफ से भी चाहिए तब दो ही उपाय है या तो आप राजी हो जाए या फिर मुझसे भी मेहनत करवाए <laughs> कोई अर्थ नहीं है उसमें व्यक्तियों की पूजा नहीं करनी है व्यक्तियों की पूजा नहीं करनी है नहीं होने देनी है व्यक्तियों की पूजा बहुत हो चुकी उसके कारण सत्य की पूजा नहीं हो पाती है व्यक्तियों से बचे एक व्यक्ति से छूटते हैं दूसरा पकड़ जाता है। व्यक्तियों से बचे व्यक्तियों को जाने दे व्यक्ति का कोई भी मूल्य नहीं है मूल्य है सत्य का मैं चांद को उशारा करके बताऊं कि वो चांद है ऊपर आप मेरा हाथ पकड़ने के हाथ बड़ा अद्भुत है इसकी पूजा करनी चाहिए हो गया पागलपन हम दिखाए थे चांद को आपने पकड़ लिया हाथ को चांद एक तरफ रह गया हाथ की पूजा शुरू हो गई महावीर इशारा करते हैं कि वो रहा तक जी तो चिल्लाते हैं वो रहा दरवाजा मोहम्मद कहते हैं वो रही मार वो रहा रास्ताओ हाथ पकड़े हैं मुसलमान हाथ पकड़े जैन हाथ पकड़े हिंदू हाथ पकड़े ईसाई हाथ की पूजा किए चला जा रहा है दिए जला रहा है धूप जला रहा है माला चाह रहा है कि धन्य आप रोते होंगे बेचारे सब रोते हैं बुद्ध महावीर कृष्ण सब रोते हैं उधर मिलते हैं ऊपर तो बैठ के बड़ी बैठक जमा कर रोते हैं कठ के <laughs> सिर्फ होते हैं अपने की जिनको हम समझाए थे तो वो क्या कर रहे हैं इसको खत्म करें इसको मिटा दें इसकी कौन जरूरत नहीं किसी व्यक्ति को पूजा देने की जरूरत नहीं इशारों को छोड़े चांद को देखने का सवाल है और जो चांद को देखना चाहता है उसे इशारा छोड़ ही देना पड़ेगा क्योंकि तो या तो मेरे हाथ को देखें और आंखों को या चांद की तरफ उठाए चांद की तरफ उठेंगी हाथ छोड़ ही जाए परमात्मा की तरफ जो जाएगा महावीर भी छूट जाएंगे बुद्ध भी छूट जाएंगे कृष्ण भी छूट जाएंगे राम भी छूट जाएंगे सब छूट जाएंगे ये तो इशारे थे रास्ते के किनारे लगे हुए इशारे थे कि ये जा रहा रास्ता कुछ ऐसे लोग भी होते हैं बुद्धिमान लोग वो उसी पत्थर पर जिस पर लिखा है कि ये रहा बंबई का रास्ता उस पत्थर को छाती से लगा के बैठ जाते हैं कि प्यारे तुम बहुत अच्छे हो तुमने पहुंचा दिया बंबई वो बेचारा कुछ रास्ता था इशारा करता था कि वो रही बंबई आगे बढ़ जाना मुझे छोड़ के पहुंच जाओ वहा जहाँ इशारा है वो बैठे पत्थर को छाती से लगाए और अगर कोई उनको कहे कि भाई जान उठो तो वो कहेंगे हमारे धर्म में बाधा डाल रहे हम प्रार्थना कर रहे हैं हम पूजा कर रहे हैं नहीं व्यक्ति को जाने दें ताकि सब के आ सके छोड़ दें सब ताकि उस तरफ आँख उठ सके जो सिर्फ उन्हीं आँखों में दिखाई पड़ता है जो सब छोड़ के उठती है जिस आँख से व्यक्तियों का शब्दों का शास्त्रों का दूर हट हाँ जाता है जिस आँख से रोकने वाले आंसू उड़ जाते हैं जिस आँख से पर्दे गिर जाते हैं वही आँख निर्दोष होकर उसे देखने में समर्थ हो जाती है जो सत्य है और उस सत्य की उपलब्धि उस सत्य की उपलब्धि की छाया का नाम शांति है जो सत्य को पा लेता है वो तो शांत हो जाता है सत्य का परिणाम है शांति सत्य मिला शांति छाया की तरह पीछे चली आती है सत्य की छाया है शांति इसलिए शांति को सीधा मत खोजना कभी भी अगर मैं आपके घर आऊंगा तो मेरी छाया बिना निमंत्रण दिए आपके घर आ जाएगी अलग से निमंत्रण देने की जरूरत नहीं और अगर मेरी छाया को निमंत्रण दे गए तो आप जाने आपका काम जाने मैं तो आऊंगा नहीं छाया आने वाली नहीं जो लोग शांति को निमंत्रण देते हैं शांति कभी नहीं आती शांति सत्य की छाया सत्य आता है शांति पीछे छाया की तरह इन चार दिनों में उस सत्य की खोज के लिए मैंने कुछ कहा ताकि शांति की खोज हो सके मेरी बातों को इतनी प्रेम और इतनी शांति से सुना उससे तो बहुत बहुत अनुग्रही हूँ में सब के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरा प्रणाम नीता